विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ विशेष लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनीता गोदारा है जिन्हें आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और आइए आज उन बात करने का एक सुंदर मौका हम सभी को मिला है और उन्ही से जानते हैं उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से सुनीता गोदारा का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद और मुझे आज माउंट आबू में ब्रह्मकुमारीज विद्यालय में बहुत ही अच्छा लग रहा है आज और आज के पावन दिन पे जिस दिन की दादी प्रकाश इंटरनेशनल मैराथन का में हिस्सा बनी तो ये और भी खुशी की बात है चलिए बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे ही आप आते रहें और कुछ न कुछ नए इवेंट में हमारे साथ सहयोग आपका रहेगा तो और भी अच्छे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं मैं चाहूँगा कि हमारे सभी लिसनर जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में देखिए मैं डॉक्टर सुनीता गोदारा 1992 की एशियन मैराथन चैंपियन के नाम से सबसे ज़्यादा जानी जाती हूँ और अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो आज आ, इस वक्त जब मैं 58 इयर्स की हो चुकी हूँ 92 में एशियन चैम्पियन बनी थी तब मैं थर्टी टू की थी और इस ये जो सफ़र है सत्ताईस साल का इसमें मैं मैराथन मैंटोर मैराथन uh, कोऑर्डिनेटर और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत खुशी प्रदान करती है वो है कि मैं एलिट मैराथन रनर्स की कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ की जितनी भी इंडिया की बिग मैराथंस हैं आप एटल मैराथन मुंबई मैराथन जयपुर मैराथन शिमला मैराथन देहरादून मैराथन वसई विरार मैराथन कहें भोपाल जामनगर तो इस तरह से बारह मैराथन और अब माउंट आबू मैराथन में इस दादी प्रकाश मनी इंटरनेशनल मैराथन के जो फर्स्ट टू विनर्स हैं वो भी मेरे एलिट क्लब के मेम्बर्स थे तो मैं जो 150 एंड एलिट रनर्स को पूरे इंडिया में जो हैं उनको मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ फैलिसटेट करती हूँ फैसिलिटेट करती हूँ और मैराथंस में उनका उनको मैराथंस का हिस्सा बनाती हूँ तो एज़ अ प्रोफेशनल मैराथन कॉर्डिनेटर के नाम से भी जानी जाती हूँ चलिए बहुत ही अच्छा लगा और ये सब चीज़ें सुनकर खुशी होती है कि आप 58 इयर्स में भी इसी इसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे अभी भी आप यंग हैं एक्टिव हैं और आपकी आवाज़ से भी लगता है कि आप बहुत ही एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं यंग लगते हैं हमारी शुभकामना है कि आप इसी तरह यंग रहें हमेशा और हम सभी को मोटिवेट करते रहें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि जीवन के सफर में कई बार चीज़ें होती हैं कि करियर बनाने की तो आपका इस स्पोर्ट्स फील्ड में खेल के जगत में आना कैसे हुआ देखिए बचपन से ही मैं बहुत ही आउट गोइंग थी और जिसे एक्स्ट्रो कह सकते हैं आप और मैं बहुत भाग दौड़ करती थी जब मैं छोटी थी तो जब मैं गुस्सा होती थी तो लोग तो घर में बैठ के रोते हैं मैं घर से बाहर भाग के और कहती थी मैं एक गरगा नदी है वहाँ हमारे बोकारो स्टील सिटी में मेरा बचपन बीता है तो पाँच साल की सुनीता गरगा नदी की तरफ भागती थी और मेरे पीछे पीछे मेरी मम्मी और मेरी बड़ी दीदी -दी भागती थीं कि सुनीता उसमें पानी नहीं है वो तुम उसमें डूब नहीं सकती हो लेकिन नहीं उसका नाम गरगा नदी है इसलिए मैं तो उसमें डूबने जा रही हूँ तो वो जो भागने की मेरी आदत थी वो वही नहीं जब मैं क्लास नाइन्थ पढ़ती थी तो सब हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्कूल में स्कूल बस लगी तो मैं ये बात कर रही हूँ सेवनटीज़ की और जब स्कूल बस लगी तो पिताजी ने कहा कि तुमको तो स्कूल बस में जाना होगा तो मैंने कहा नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स तो साइकिल खरीद रहे हैं तो मैं भी साइकिल से जाऊंगी बोले नहीं तुम बहुत चैतान हो तुम साइकिल से किसी का या तो खुद का एक्सीडेंट कर लोगी किसी और का कर दोगी तो तुम्हें साइकिल नहीं देंगे तो मैं ज़िद पर अड़ गई मैंने कहा फिर मैं पैदल जाऊँगी और मेरी ये जिद रहती थी कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो जब तक साइकिल से तीन किलोमीटर का दूरी तय करे तब तक मैं पाइप जो पानी के पाइप होते हैं मोटे वाले गोल गोल पहले सब बाहर हुआ करते थे अब तो सब अंदर होते हैं तो उन पाइप पे दौड़ के जाती थी और अकेली नहीं दो चार को पटा भी लेती थी हमेशा से मैंने ऐसे किया है कि अपने साथ दो चार दोस्त बना लिए कॉलोनी के बच्चे और उनको भी उन जो बस में नहीं जाना चाहते हैं चलो मेरे साथ दौड़ के चलेंगे और हम उस डेढ़ किलोमीटर के सफर को दौड़ के उन तीन किलोमीटर मोटर जो साइकिल से हारे होते थे उन बच्चों से पहले पूरा करने की कोशिश करते थे तो ये मुझे लगता है कि जो बचपन का दौड़ने का शौक़ शौक। वो आ, मेरा टैलेंट बन गया क्योंकि कहते हैं ना कैच दैम यंग तो मुझे किसी ने कैच नहीं किया मेरी आदतों ने मुझे कैच दैम यंग कर दिया और जब मैं बड़ी हुई चौबीस साल की थी तो मैं श्री अरविंदो आश्रम में हॉस्टल uh, बॉर्डन बनाई गई स्पोर्ट्स टीचर थी और मेरी ड्यूटी थी कि संडे को लड़कियों को मुझे बिजी रखना है और आप मानेंगे नहीं दौड़ने का इतना शौक था कि मैंने सोचा गर्ल्स के लिए क्या किया जाए उनको आउटिंग पसंद है तो मैंने उनसे पूछा कि भाई देखो रनिंग करके चलोगे तो मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमा दूँगी और उनको तो बस बाहर निकलने से मतलब था चाहे दौड़ के जाएँ चाहे बस में जाएँ तो वो बोली ठीक है मैम और हम दिल्ली का हर कोना कुतुब तो मीनार से लेके नेहरू स्टेडियम उस समय 1979-78 में बन रहा था तो 80 के करीब वो हुआ था साइट सींग प्लेस सब जगह सब जगह उनको मैं रनिंग करके ले जाती थी और जब रनिंग करके हम वापस आ रहे होते थे तो वैसे भी जो क्लब के रनर्स हैं वो मेरे साथ से इस बात को एग्री करेंगे कि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सब एक साथ तो मैं उनको एवरग्रीन ग्रीन पार्क में एवरग्रीन होटल में उनको इडली डोसा जो भी वो खाना चाहें वो खा, खिला के और फिर वापस लाती थी और अगर हम कुतुब मीनार तक दौड़ के जाया करते थे आई से शेरबिंदु आश्रम मदरस इंटरनेशनल स्कूल आई के सामने है तो फिर हमारे आश्रम से बस जाती थी हमारे लिए पूरा पिकनिक का आलू पूरी छोले सब लेके और फिर हम कुतुब तो मीनार या सैनिक फार्म में वहाँ पे पिकनिक मना के उसके बाद वापस आते थे तो ये जो दौड़ने की आदत थी इस तरह से रेगुलर रही और वो लड़कियाँ तो और बाकी दिनों में तो अपना पढ़ाई करेंगी संडे के दिन ही ये सब करते थे हम और मैं ये काम फिर डेली करने लगी और उसके बाद फिर मैराथन में ऐसे घुसी कि फिर एक बार हमारी आश्रम के इंचार्ज ताराजी ने कहा कि सुनीता तो तुम इतना रनिंग करती हो तो क्यों नहीं तुम मैराथन में पार्ट लेती हो यहाँ पे मैराथन होने वाली है 1984 की बात है सेकंड टाइम मैराथन हो रही थी एक बार एटी टू एशियाड में हुई उसके बाद पहली बार हो रही थी तो आ, उस समय नेशनल मैराथन का नाम रथ मैराथन हुआ था बहुत फेमस थी मैंने कहा ठीक है दौड़ लेते हैं फोर्टी टू की फुल मैराथन और मैंने कभी उसके पहले थर्टी किलोमीटर्स भी नहीं रनिंग किया था तो एक दिन इरादा किया दस बीस दिन बचे थे मैराथन के कि चलो भिज जाएंगे अब स, किसी ने भी तो रनिंग नहीं किया मैंने कहा तुम लोग सब साइकिल में चलो लेकिन मैं मैंने एक बार रन करके देखना है थर्टी किलोमीटर और हम आईआईटी से एयरपोर्ट जाके वापस आए तो एयरपोर्ट से पहले ही क्योंकि एयरपोर्ट ट्वेंटी तो थ्री किलोमीटर्स है तो पूरा फोर्टी हो जाता और हमने थर्टी किलोमीटर्स जब किया तो मुझे लगा इसमें तो बड़ा मज़ा आता है तो यानी कि मुझे मैराथन करने में मज़ा भी आता था कोई चीज़ जब आप प्यार करते हैं उसमें मजा महसूस करते हैं तो वो आपको बहुत आसान लगने लगती है और इस तरह से चलिए बहुत ही अच्छी सुंदर यात्रा आपने कराया अपना इस स्पोर्ट्स जगत में कैसे आपका आना हुआ किस तरह से आप बचपन से लेकर उन सारी चीजों को करते करते आज एक मैराथन के रूप में मैराथन जगत में अपना एक नाम आपने अलग सा पहचान बनाई है ये बहुत ही अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनीता जी हमारे साथ हैं और उनसे जितनी भी बातें करें हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है तो आइए ऐसा ही एक प्रेरणा वाला गीत अभी सुनेंगे उसके बाद फिर मिलते हैं मैं तुम्हें देसी मुर्खा अब इंटरनेशनल फाइटर के सामने ऐसा देसी डालूंगा कि सालों की सास साइड से निकलेगी थैंक यूर्म हमारी सरकार ने राइट टू फाइट को इंडिया लाने का फैसला कर लिया है R2F का पहला टूर्नामेंट मुंबई सिटी में में होगा। सर, दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज एक स्पोर्ट है। यूएसए, यूके, जर्मनी और कई यूरोपियन कंट्रीज में एक, USA, UK, कंट्रीज एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है तो यार, स्पोर्ट को स्पोर्ट ही रहने दो कुछ और नाम ना दो डेविड, आजा आजा, तेरा चंका सितारा जो तेरा पे तखद कर दे तू अब अधूरा होने ही वाला है पूरा हज से गुजर जा तू हद कर दे है चाह तो है रा क्रिकेट लीग से ज़्यादा पैसा देख, मनी स्पिनर्स, ये चैलेंज मिस्टर इंडिया में आपको उस लेवल लेवल के के के फाइटर्स मिलेंगे? मिलेंगे। नहीं, उसके भी ऊपर 10 के के वो सीधा इंटरनेशनल फाइटर सड़कों पर गली क्रिकेट खेलने वाले नेशनल आपने का हर सड़क से से आया, मैम। हमारे देश को ऐसे की जरूरत है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा हो। लड़ते हैं, सर। अगर ये इस हाथ के साथ ट नहीं करेगा तो सब खत्म। खत्मी सब लगता है बोलना जाएगा क्या रे जाएगा नहीं गया तेरी है तेरे में है सारे मसले मेरे हाथों में गरम रह देना और गरम रह देना कोई तीरे निशानी ऐसी चूके ना चम कदम रख ले खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है की चोट के जैसा हर तेरा बार है बंदर तुझते है पिता तेरा हाफिज है खुदा कुछ ऐसा कर जा के वो भी तुझसे पूछे बंदे बदला दे तेरी मर्जी है क्या या जर्मनी का इंडिया के पहले आर्ट के नाम? <laughs> अरे थोड़ा है, इंडिया का पहला अगर ये खबर सच है तो लुका के आने से ये टूर्नामेंट पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का हो गया फाइट इज वेरी वेरी डेंजरस तो so, बात खत्म कंपटीशन तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया फिर आप ऐसा इसलिए कह रही क्योंकि तो इंडियन फाइटर ऐसी अम है पर, तेरा हथ हाँ तो है शिखर हर बंधन ऐसी टूट के अपनी मंजिल पे पूछ कर चर्चा हो इस बात का दुनिया की जुबान पर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोदारा से और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग कुछ चीजें करते हैं और उसके पीछे कहीं न कहीं कोई एक मोटिवेटर रहता है तो आपके जीवन में ऐसे कौन मोटिवेटर है जिनके बारे में आप बताना चाहें देखिए जब मैं स्कूल में थी तो हमारा स्कूल में कोई रेगुलर स्पोर्ट नहीं होता था तो जो साथ के हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो वही मोटिवेटर हो जाते हैं जब मैं कॉलेज में आई मैं बनसली विद्यापीठ जयपुर की पढ़ी हुई हूँ तो जब बनसली में थी तो वहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था लड़कियों का माहौल और कोई रोक टोक नहीं और मैं वैसे ही एक्स्ट्रावर्ड थी तो मैंने वहाँ की कोई भी एक्टिविटी छोड़ी नहीं तो वहाँ पर हमारे जो टीचर्स थे ना वो ही हमारे मोटिवेटर बन गए और अभी तक जिसका नाम मैं नहीं भूलती हूँ करुणा दीदी करुणा दीदी फर्स्ट पायलट थी हिंदुस्तान की और वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि मैं फर्स्ट फर्स्ट वुमेन इंडियन वूमेन बन जाऊं तो वहाँ uh, रनिंग कर, uh, करने से वहाँ बेस्ट और कॉलेज एथलीट बनी फिर मैं जयपुर आई जयपुर में मैंने रायसन यूनिवर्सिटी से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया तो uh, वहाँ वो तो फिर आदत हो जाती है फिर आपको किसी मोटिवेशन की नहीं फिर तो लगन की ज़रूरत होती है तो फिर लगन से मैं अपनी uh, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बेस्ट एथलीट बनी और जब मैं uh, यहाँ आश्रम में आई उसके बाद स्कूल uh, टीचर भी रही तो मेरी लगन मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी मोटिवेट मोटिवेटर थी उस समय मेरे पास कोई कोच नहीं था 1987 में जब मेरी शादी हुई तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरा मोटिवेटर और गाइड था क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उसने मुझे वो फैसिलिटीज़ दी जो एक एक महिला होने के नाते मुझे मैराथन में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली 20 टू 25 फाइव किलोमीटर्स रन करना है तो एक सिक्योरिटी प्रदान की गई मुझे एक आर्मी ऑफिसर के द्वारा मेरे साथ में हमेशा जब मैं देहरादून में थी तो स्टैंड के साथ में खुखरी के साथ में एक साइकिल हुआ करता था और जब मैं पटियाला में थी और मेरे हस्बैंड स्पोर्ट्स कर रहे थे तो मेरे साथ गन गनमैन रहा करता था साइकिल में और मैं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर बिना किसी हिचक के जाती थी अब जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली में तब तक मेरे हस्बैंड ने रिटायरमेंट ले ली थी तो दिल्ली में मैंने क्या किया एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप की मैं मोटिवेटर बन गई उस ग्रुप को मैराथन कराते कराते मैराथन ट्रेनिंग कराते, कराते तब तक मैं एन क्वालिफाइड कोच भी हो गई थी तो मैराथन रनर्स का एक ग्रुप बना और मेरे बारे में ये फेमस है कि अच्छा वो सुनीता गुद्वारा जो कमांडोज़ के साथ दौड़ती है एक्चुअली वो मेरे कमांडोज़ नहीं हुआ करते थे वो मेरे रनिंग फेलो रनर्स हुआ करते थे और मैं उनकी कोच हुआ करती थी तो दीदी सुनीता बहुत लोगों को साथ लेके मैराथन में निकली और मैंने जैसे मैंने पहले दिल्ली का कोई कॉनर नहीं छोड़ा था रनिंग करके ऐसे मैंने वर्ल्ड में ट्वेंटी कंट्रीज़ में टू इंटरनेशनल मैराथनस लगाई हैं जिसमें से 76 फुल मैरास हैं 123 हाफ मैराथनस हैं और जो बाकी बजी वो 10 किलोमीटर्स हैं मैं एक ऐसी महिला बनी हिंदुस्तान की जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द इंटरनेशनल लेवल विन किए मेरे पास 50 इंटरनेशनल मेडल्स हैं फुल मैराथन में और मोर दैन सेवेंटी मेडल्स हैं हाफ मैराथन में हिंदुस्तान में हमारे ज़माने में जब हम 80s और 90s में जब रनिंग किया करते थे 84 में मैंने पहली मैराथन लगाई तो नेशनल चैंपियन बनी और 2010 तक मैं दौड़ती रही तो 80 से ए, 84 से लेकर 89 तक हमारे यहाँ तो बहुत कम दो या तीन मैराथन हुआ करती थी हाफ़ uh, मैराथन एक दो फुल मैराथन और टेन वगैरह होते नहीं थे तो यहाँ बहुत कम मैराथन होती थी तो uh, पढ़ी लिखी होने का मैंने एक फ़ायदा उठाया इसलिए मैं हर खिलाड़ी को कहती हूँ पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है मैंने पीआर किया मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर अपना ऐसा पीआर किया कि मुझे हर तीसरे महीने एक ना एक कंट्री से इनविटेशन आ जाता था और मैं जब वहाँ जाती थी तो सिर्फ वहाँ पे ऐसे एज ऐस अ पा, ऐस पार्टिसिपेंट नहीं मैं एज अ इंडियन टॉप रनर जाती थी और वहाँ से विन करके एज अ विनर वापस आती थी तो वहीं से दो चार जो ऑर्गेनाइजर होते हैं एक मैराथन में दूसरे जैसे आपके यहाँ जयपुर मैराथन ऑर्गेनाइजर यहाँ थे तो इस तरह से वहाँ पर जो भी मुझे विन करते देखता था वो अपनी मैराथन में इनविटेशन पहले से ही फिक्स हो जाता था, था मेरा <laughs> तो पाँच पाँच महीने मैं कभी कभी मलेशिया में रहती थी मलेशिया की मैराथन क्वीन के नाम से भी जानी गई <laughs> छः साल अनबीटन चैंपियन रही और इस तरह से मेरा सफ़र जब लंड जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं जाया करती थी तो उसमें टॉप टेन में आती थी और एशिया की कोई भी मैराथन में जाती थी तो वहाँ पे टॉप थ्री में आती थी तो मैंने जो विनिंग स्ट्रीक थी इसकी वजह से मेरा कभी ब्रेक नहीं आया और मैं 25 इयर्स तक मैराथन करके वो रिकॉर्ड जो है मैक्समम नंबर ऑफ़ मैराथन वित मैक्म नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल मेडल का अभी भी बरकरार है चलिए जब मोटिवेशन की बात हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि मोटिवेशन हमें व्यक्ति से मिलता है अपने दोस्तों से मिलता है और संगीत से भी मिलता है गीतों से भी मिलता है तो आपको जब रनिंग करते हैं या म्यूजिक आपका पसंद है तो उस टाइम पे किस तरह म्यूजिक तो आप सुनना पसंद देखिए जिस मैं एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव रनर रही हूँ तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलती हूँ अगर आप स्लो दौड़ रहे हैं तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं लेकिन जिस समय आप फास्ट दौड़ रहे हैं उस समय जो आपका ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होता है वो सिर्फ आप अपने वर्कआउट के बारे में सोचें आप उस एनवायरनमेंट में जिसमें दौड़ रहे हैं उसके बारे में और अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोचें तो रनिंग करते हुए मेरा सबसे अच्छा मेडिटेशन मेरी रनिंग के बारे में जो परफॉर्मेंस की सोच थी वो होती थी और एक तरह से देखा जाए तो जो रनर्स होते हैं वो मेडिटेटिव मोड में रहते हैं तो अगर मेडिटेटिव मोड में रहना हो और आपने परफॉर्म्स परफॉर्मेंस करनी है तो फिर उस वक्त म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन वैसे मुझे डांस बहुत पसंद है और मेरा रिलैक्सेशन का तरीका सबसे बढ़िया है कि टीवी पे मूवी देखना मैं बाहर बहुत कम होटलिंग और शॉपिंग और तीसरा ये जो मूवी देखने के लिए पिक्चर हॉल्स में जाते हैं ये बहुत कम जाती हूँ आउटिंग ईटिंग आउट तो करते ही नहीं हैं हम घर का खाना पसंद करते हैं लेकिन आ, मुझे टी वी मूवी देखना बहुत पसंद है जब रिलैक्स करना हो जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो टीवी ऑन कर लेती हूँ और जब बहुत मस्ती करनी हो तो डांस करती हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और एक मस्ती बड़ा गीत सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन हैं रेडो पर 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कराते रहो जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना, सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे हरे ओंडे ओंडे होने हो oddley oddley ho oddley oddley ho oddley oddley ho oddley oddley ho oddley oddley ho oddley oddley ho बातों से क्या घबराना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना ट्रो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत ही खूबसूरत गाना आपने इन्जॉय किया है और इसी मस्ती में रहकर आप अपने आप को देखिए और कितना अच्छा आप कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान दीजिए तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है और जिस तरह से डॉक्टर सुनीता गोदारा अपने लिए करती हैं जब उन्हें मस्ती करना होता है डांस करती हैं और जब उन्हें रिलैक्स होना होता है तो टी में मूवी देखती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि एक के लिए अपना डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है तो वो किस तरह का डाइट किस तरह का खा, खाना खाती है सुनीता जी आइए उन्हीं से जानते हैं देखिए एक बात मैं बता दूं मैंने आज प्रकाशमणि दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल मैराथन में यहाँ ये मेरे दो दिन हो गए और यहाँ पर मैं सुबह शाम जो खाना खा रही हूँ किसी को भी अगर ये जानना है कि मैराथन का कैसा खाना खा के सुनीता को दा चैंपियन बनी है तो उसको प्रकाश मनी इंटरनेशनल मैराथन में तो जरूर आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो खाना दिया जाता है इतना मज़ा आता है ऐसा लगता है जैसे घर का खाना जैसा मैं घर में खाती हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल सात्विक खाना और जो दाल रोटी सब्जी दही हम लोग खा सकते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है बस जब आप हाई ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी कि जब आप वीक में से 80 से 100 किलोमीटर दूर ज़्यादा तेज़ मतलब ज़्यादा दौड़ रहे हैं माइलेज आपका 80 से 100 किलोमीटर है तो आपको दूध की थोड़ा सा मात्रा बढ़ानी पड़ेगी एक किलो दूध करना पड़ेगा और बहुत सारे फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको पसंद हैं और बहुत सारा सैलड और बहुत सारी सब्जी ये बढ़ा दीजिए और जो गरिष्ठ भोजन है उसको बिल्कुल कम कर दीजिए इसीलिए मैंने कहा कि एक बार ब्रह्म कुमारीज में आकर ज़रूर देखना तो आपको बात चल जाएगी क्या खाना बेस्ट होता है मैराथन रनर्स के लिए और ये जो लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि बहुत बहुत वे प्रोटीन लेना है जो बाहर के तीन फूड होते हैं हाई प्रोटीन फूड होते हैं ये सब मैराथन रनर के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दूसरा जो काजू बादाम खाना है तो बहुत ताकत होगी वो भी मैराथन रनर के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है हाँ आप किशमिश मुनका अंजीर ये सब अगर खाना पसंद करते हैं तो ये बहुत अच्छा है और कुछ चीज़ें हैं खाने में जो आपके दिन दिनचर्या में फूड में किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में ज़रूर होनी चाहिए वो है एटलीस्ट तीन से चार नींबू का रस अब उसको आप सिकंजी बना के पिएं अब चाहे उसको आप नींबू को दाल में निचोड़ खाएं चाहे आप उसको सलाद में ले खाएं चाहे सिर्फ उसका रस पिएं और या फिर खूब सारे पानी में अपना नींबू नींबू निचोड़ के उसको पियए ये तीन या चार नींबू की रिक्वायरमेंट एक जनरल व्यक्ति को तो है ही तो जो अस्सी से सौ किलोमीटर दौड़ रहे हैं उनके लिए तो फिर पांच छह नींबू हो जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि अदरक है लहसुन है प्याज है टमाटर हैं खट्टे संतरा है ये आपके डाइट में ज़रूर होने चाहिए और आ, फ्रूट्स में ज़्यादा वो अच्छे हैं जो लाइट कैलरी के हैं क्योंकि आ, आम वगैरह जो है उससे कैलरी तो बहुत मिल जाती है लेकिन न्यूट्रिशन इतना नहीं मिलता है तो खट्टे फल ज़्यादा अच्छे रहते हैं सेब बहुत अच्छा है अंगूर बहुत अच्छा है तो ये सब जब भी जो सीज़न में जो फ्रूट हो वो ज़रूर लेना चाहिए बाकी नॉर्मल खाना होना चाहिए मट्ठा, दूध दही इसको रोज़ अपने भोजन में शामिल कर लें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि किस तरह का डाइट होना चाहिए एक नॉर्मल मैन के लिए और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स मैन जो रनिंग करता है उनके लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए और कभी कभी हम लोग सोचते हैं डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला ये वो सब कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा होगा ऐसी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं लेकिन वैसा देखा जाए तो रेगुलर जो नॉर्मल हमारा रूटीन का खाना है उसी में सिर्फ विटामिन सी यानी नींबू को आपको थोड़ा सा जो इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं उसको यूज़ करना है और दूध दही तो हम लोग खाते ही हैं लेकिन थोड़ा सा उसको मात्रा जो है एक्स्ट्रा आपको बढ़ानी पड़े स्प्राउट्स uh, बहुत अच्छे हैं आपको प्रोटीन का लेना है तो बाहर के जो पाउडर्स आते हैं उसको अवॉइड करके आप स्प्राउट्स लें जितना नेचुरल फूड खाएंगे उतना शरीर में ताकत बनेगी ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और क्योंकि आजकल जो हमारी यूथ हैं यंगस्टर्स हैं जिम जाते हैं और प्रोटीन का डाइट वगैरह वो सारी चीज़ें करते हैं तो वो क्या सही है भाई uh, क्या आपको पता है कि किस फैक्ट्री में कहाँ पर क्या बन रहा है उसमें कितना डाला हुआ है तो uh, और फिर उसमें कितने केमिकल्स डाले हुए हैं क्या पता स्टेराइड्स डाले हों तो ऐसे आर्टिफिशियल uh, uh, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे दूर रह के आपको हाई प्रोटीन चाहिए ना तो आप फिर uh, अपने जो हाई प्रोटीन के फूड uh, हैं और बेसिकली स्प्राउट्स अंकुरित अनाज नहीं। नहीं। उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता विटामिन सी के लिए आंवला नींबू से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता तो वो क्यों ना अपनी डाइट में रोज के लिए जोड़ लें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को पता चल गया होगा कि प्रोटीन डाइट क्या है स्प्राउट्स आप खा सकते हैं और विटामिन सी के लिए जैसे नींबू और आंवला इससे बढ़कर कोई विटामिन सी आपको नेचुरल रूप में नहीं मिलेगा और ये ज़्यादा मात्रा में हमें नेचुरली मिल जाता है आज भी हम इन चीज़ों को खोजना नहीं पड़ेगा हमको तो मार्केट में इजीली मिल जाएगा और हम जिस तरह से डाइट या सप्लीमेंट के बारे में सोचते हैं कभी कभी उसकी दुकान में जाओ खरीदो फिर उसका सिस्टम समझो पैसे भी बहुत सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें जो है शायद आप इन चीज़ों से दूर रहें अच्छा है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है तो उन को लेने के बाद हो सकता है कि कुछ मुश्किलें आ जाए पैसा भी खर्चा हो और मुश्किल का सामना भी करना पड़े तो ये तो अच्छी बात नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर वापस मिलते हैं डॉक्टर सुनीता गोदारा से आप सुना है ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे आप भी रेडियो का थोड़ा बढ़ा के सुन रहे होंगे कि और क्या अच्छी जानकारी आपको मिल रही है या मिलेगी ऐसा आप सोच रहे हैं तो जरूर अच्छी जानकारी ही मिलेगी और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता जी से और बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करती हैं तो उन्हीं से जानते हैं स्पोर्ट्स के अलावा और आप क्या करते हैं देखिए मैं एक हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट नाम की संस्था चला रही हूँ और हम हर साल पांच इवेंट्स जो कि सोशल अवेयरनेस के इवेंट्स होते हैं वो करते हैं जिसमें कि सबसे बड़ा इवेंट हम इंडिया गेट पे करते हैं दिल्ली में जो रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है और मैं ड्रग फ्री यूथ सेमिनार ड्रग फ्री यूथ रन स्कूल के लिए ड्रग फ्री यूथ सेमिनार कॉलेज के लिए और रन अगेंस्ट ड्रग अब जिसमें पाँच लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गेट पर कॉरपोरेट्स और मंत्रालयों की मदद से हम एक बहुत बड़ा अवेयरनेस रन प्रोग्राम करते हैं इसके अलावा मेरा एक स्त्री शक्ति केंद्र चलता है दस साल हो गए जिस स्त्री स्त्री शक्ति केंद्र में करीब 200 महिलाएं आती हैं आसपास के जितने वहां हम्बल बैकग्राउंड से अंडर प्रिवलेज बच्चे आते हैं और उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं एक बुजुर्ग सेवा केंद्र चलता है और छोटे बच्चों का अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन और सबसे बड़ी बात कि हमने दस साल हो गए हमने एक महिला सुरक्षा हमारा अधिकार के तहत हमने एक तैकमांडो एकेडमी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स वाली हूँ तो मैंने सोचा कि इन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज हैं इनको क्या ऐसा दूँ और फिर वो भी स्त्री शक्ति केंद्र में जो इनके लिए आगे बहुत काम आएगा तो हमनेल्थ फिटनेस ट्रस्ट ताइवान्डो अकेडमी रिकोग्नाइज बाई फेडरेशन ऑफ इंडिया से शुरू करी और उसमें हम सत्रह हज़ार स्कूल की छोटी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम दे चुके हैं और मेरे यहाँ जो 200 महिलाएं चाहे कोई भी वोकेशनल ट्रेक ट्रेनिंग करने आएँ चाहे वो सिलाई सीखने आएँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने आएँ या फिर कंप्यूटर सीखने आएँ उनके लिए कंपलसरी है कि उनको सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम करना ही होगा तो 10 साल से अगर हम हर साल 200 सौ लड़कियों को करा रहे हैं तो वही अपने आप में 2000 हो गई हैं और उसमें होता क्या है कि जब वो तीन तीन महीने का कोर्स के साथ में जब बेसिक करती हैं और जो लड़कियां एडवांस कोर्स करने लग जाती हैं वो फिर वो छः महीने उनको करना पड़ता है इतने में उनका टैलेंट उभर के आ जाता है और आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे स्त्री शक्ति केंद्र में बहुत सारी लड़कियाँ नेशनल लेवल पर गोल्ड लाई हैं और बहुत सारी लड़कियों ने ब्लैक एग्जाम पास किया कोरियन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ उनको और वो आज अलग अलग जगह श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम में सब ट्रेनर हैं और उनमें से कईयों को हम अपने यहाँ अपने यहाँ कर लेते हैं तो कोई सीनियर टीचर कोई असिस्टेंट टीचर इस तरह से मेरे दो सेंटर चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब उन लड़कियों को जो सोचिए सिलाई केंद्र में आई हो और आज वो ब्लैक बेल्ट ट्रेनर हो मार्शल आर्ट की तो उनको देख के बहुत अच्छा था उनकी लाइफ का जो परिवर्तन जो कॉन्फिडेंस हमने देखा है वो बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये बातें बहुत पसंद आ रही होगी क्योंकि एक छोटी सी जैसे कि महिला है अगर वो सिलाई का काम सीखती और उसमें वो अगर इस तरह का ट्रेनिंग ले और ब्लैक बेल्ट बने तो कमाल की बात हो सकती है और एक बहुत ही अच्छा फीलिंग जो है उस महिला को भी होता है और उन्हें देख हम सभी को भी अच्छा ही लगेगा क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हम लोग देखते हैं कि स्त्री मना थोड़ा सा पीछे उनको देखते हैं और उनको आगे लाने में बहुत मुश्किलें आज भी हैं और वो सारी चीज़ें जैसे सुनीता जी जिस तरह से वर्कआउट कर रही काम कर रही हैं महिलाओं के साथ मिलकर तो इस तरह का काम अगर बहुत हाई लेवल पे और मास लेवल पे हो तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक परिवर्तन हम देख सकते हैं एक बात है हम कहते हैं महिलाएं कमज़ोर हैं ऐसा कुछ नहीं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जहाँ उनको मौके मिलते हैं और अगर उनको आगे लाने के लिए थोड़ा सा पुष्ट चाहिए आप महिलाओं को थोड़ा सा लड़कियों को स्पेशली और उनको थोड़ा सा पूछते हैं थोड़ा सा सपोर्ट करें थोड़ा सा मोटिवेशन दें तो वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकती और आजकल तो वैसे भी देखा जाए हिंदुस्तान में लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी कर रही हैं ओलंपिक्स तक में हमारी लड़कियाँ मेडल लेके आई नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनीता गोदारा से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और जब बात चली है महिला सशक्तिकरण की या महिलाओं की बात तो महिला सशक्तिकरण के लिए और क्या हो सकता है रोल मॉडल्स को आप जितना आगे बढ़ाएंगे महिलाओं की जो रोल मॉडल्स हैं तो जो आने वाली नस्ल है जो लड़कियां हैं जब उनको देखेंगी तो उनसे मोटिवेट होंगी तो हमें महिला रोल मॉडल्स को और से और रिकगनीजन रिकोगनीशन देने की ज़रूरत है जब हम बात करते हैं राजस्थान में भी चल रहा है हरियाणा में भी चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचा, बचाओ उसके साथ साथ आजकल बेटी खिलाओ भी हो गया है तो वो जो जो पहले से चैम्पियंस आ रहे हैं अब आप जैसे आपने मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी मैराथन में ठीक है एशियन मैराथन में चैंपियन हूँ लेकिन जो यहाँ पर रिकोगनीशन मिला तो जो आपके इतने सारे खिलाड़ी आए थे 2000 के करीब थे 8 किलोमीटर में 600 थे 21 किलोमीटर में उनको एक आपने रोल मॉडल दिया मैराथन की तरफ से तो इस तरह से महिलाएं अपने अपने बहुत से क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं हर क्षेत्र की जो आ, सक्षम महिलाएं हैं जो नामचीन महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है उनको अगर हम गौरव प्रदान करेंगे तो आगे महिलाओं को उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी बहुत ही अच्छी बात निकल कर आई है मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और जहाँ भी मास लेवल पे कुछ काम हो रहा है सोशल वर्क हो रहा है उसमें महिलाओं को एक रोल मॉडल के रूप में हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो सभी के नज़रों में आते हैं और फिर वो चीज़ें जो है धीरे धीरे एक आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और सभी चीजें आसान होने लगती हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताए आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त अगर सुन रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह का काम करने का मौका मिलता है ऐसे मौके में आप ज़रूर रोल मॉडल्स को ज़रूर बुलाइए और उन्हें से मात दीजिए और उनको उन लोगों के बीच में जब लोग देखेंगे तो वो चीज़ें उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हमारे जीवन में कभी कभी कुछ चीज़ें आती हैं जैसे मुश्किलें वैसे देखा जाए तो फिजिकली कुछ मुश्किलें होती नहीं है लेकिन हमारे मन से वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसके लिए क्या आप देखिए मेरा आ, सिंपल सा मानना है जो कि मैं एडवोकेट भी यही करती हूँ कि अगर आपका कोई लक्ष्य है तो सबसे पहले तो उस लक्ष्य पे विश्वास करना सीखो कि उस लक्ष्य के लिए आपके पास में विश्वास है लगन है उसके लिए हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो निरंतर प्रयास करते रहो तो जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं चाहे वो छोटा लक्ष्य हो चाहे बड़ा लक्ष्य हो उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे तो उसको प्राप्त करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरी बात है सेटिस्फेक्शन कब मिलता है सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है उसके बाद आप कितने उस समाज जिस समाज में आप रहे हैं आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए आपने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली लेकिन आपने समाज को क्या दिया कहते हैं ना कि समा आ, देश हमारे लिए क्या कर रहा है इस बात को बाद में इसको तो ताक पे रख दीजिए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं तो देश सबसे पहले आता है आपने अपने लिए क्या किया कुछ ऐसा अच्छा किया जिससे कि आप फक्र महसूस कर सकें फिर आपने अपने परिवार के लिए क्या किया जिससे आप फक्र महसूस कर सकें और उसके बाद अपने समाज अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया तो अगर ऐसा अगर आपने रन कर लिया है कि सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि मैं आ, मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिले और मैं मुझे प्रसिद्धि भी मिले तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद आप अपने परिवार के लिए कुछ करिए बहुत खुशी मिलेगी उसके बाद आप समाज के लिए कीजिए तो जब लोग आपको वो प्यार देंगे वो मोहब्बत देंगे कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं जो मुझे मैराथन रनर से बहुत मिल रहा है मेरे स्त्री शक्ति केंद्र में बहुत मिल रहा है तो जो एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है जो एक संतोष प्राप्त होता है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा मतलब वो आध्यात्म में पहुंचाने की एक सीढ़ी होती है कि आप समाज के लिए क्या दे रहे हैं जी बहुत ही अच्छी बात मुझे आपकी लगी ये क्योंकि हम लोग कई बार जो है आप मुश्किलों के बारे में ही सोचते रहते हैं <laughs> और वो चीज़ें बिल्कुल बढ़ जाती हैं <laughs> और फिर देखिए मुश्किलों के बारे में एक बात बता दूँ मुश्किलें कब आती हैं जब आप बहुत गु़स्सा हो जाते हैं और कहते हैं ना कि अगर आपने अपने टोन को कंट्रोल में कर लिया अपने गु़स्से को कंट्रोल में कर लिया प्रॉब्लम तो सिर्फ दस परसेंट होती है हमारा गुस्सा हमारा टोन उसको हंड्रेड परसेंट बना देता है तो अगर हमने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया तो पारिवारिक और सामाजिक मुसीबतें तो आज नाइन्टी परसेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी और बाकी जो हैं वो तो दिमाग की बात है आपकी सोच है कि ये मुसीबत है उसको चैलेंज क्यों नहीं मानते उसको चैलेंज मान के उसको उसको कम करने की कोशिश करें उसको ओवरकम करने की कोशिश करें कम नहीं ओवरकम करने की कोशिश करें तो फिर वो रहेगी नहीं ना फिर वो मुसीबत नहीं रहेगी ना वो फिर से तो चैलेंज हो जाएगा बहुत ही अच्छी बात मुझे लगता है कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग उन चीजों पे सोचना शुरू कर देते हैं जिन चीजों पे हमें सोचना नहीं हमें सिर्फ सोचना है हमारा लक्ष्य क्या है मेरा जीवन में मुझे क्या करना है बस उसी पे फोकस कीजिए और धीरे धीरे बाकी सारी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाएंगी जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो उसी पर आपको फोकस करना है उसी पर सोचना है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है और क्या करना है बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन फैक्टर है ये हम सभी को इस पर काम करना है और जब हम लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे तो बाकी के जो ऑब्स्टिकल हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और आज के इस विशेष मुलाकात के खास मेहमान डॉक्टर सुनीता गोदारा है जिनसे हम बातें कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बातें हम लोग सीख रहे हैं और वो ऐसे मोटिवेशनल भी हैं और ख़ास उनकी बातों से हमें मोटिवेशन भी मिलता है और साथ ही साथ महिलाओं के लिए और सभी के लिए विशेष मैराथन में खास उनकी जो पहचान है उसके बारे में हमने सुना तो अब हम लोग जानेंगे कि जैसे बहुत समय से उनका इस फील्ड में रहा है खेल जगत में तो हमें किस तरह का जो नुस्खे हैं जिसको कह सकते हैं उन्हें कैसे अपनाना है और वो क्या जा? बिल्कुल सही कहा आपने मैं नुस्खे ही बताने वाली हूँ तो जैसे हमारा शरीर पांच तत्व का बना हुआ है हम हमारे पास पांच विचार हों शुद्ध विचार शुद्ध व्यवहार निष्कलंक जीवन जीवन में थोड़ा सा त्याग और अपमान पीने की शक्ति तो हम एक बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं इसी तरह से एक बहुत अच्छा मैराथन धावक बनने के लिए बस पाँच पॉइंट हैं और अगर उनको आपने अमल कर लिया तो अपनी पाँचों उंगलियाँ खोलिए उसमें अंगूठा आगे करिए आपका माइलेज पूरे वीक में आप कितना माइलेज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस करेंगे दूसरा पॉइंट है कि आपका कोई स्पीड वर्क थोड़ा एक दिन तो आपको डिवोर्ट करना पड़ेगा जिसमें आप वन किलोमीटर का या फोर हंड्रेड मीटर का स्पीड वर्क करेंगे उसके बाद तीसरा पॉइंट है टेम्पो रन टेम्पो रन वो होते हैं जब जो आपने मैराथन में पेस्ट लगानी है समझ लीजिए आपने चार मिनट पर किलोमीटर दौड़ना है तो उसमें आप टेम्पो रन में चार मिनट पर किलोमीटर से उस कंपटीशन का, का आप हाफ मैराथन वाले हैं तो टेन किलोमीटर फुल मैराथन वाले हैं तो ट्वेंटी वन किलोमीटर्स को आ, उस पेस पे दौड़े वो टेम्पो रन हो गया और एक होता है टाइम ट्रायल टाइम ट्रायल में आप जिस पेस में मैराथन लगा रहे हैं उससे पंद्रह सेकंड फास्ट में आप उसका आधा डिस्टेंस करेंगे टेन किलोमीटर हो गया 21 के लिए और 42 किलोमीटर वालों के लिए हो गया 21 किलोमीटर ये टाइम ट्रायल होगा जो कि 15 सेकेंड फास्ट होगा तो अगर आप चार मिनट पेज की मैराथन दौड़ने वाले हैं तो आप पौने चार की पेस से अपना टाइम ट्रायल देंगे तो उसको हम कहते हैं कि वो रेस पेस से 15 सेकेंड फास्ट हो गया जो आप स्पीड वर्क करेंगे वो आप अपनी रेस पेस से पंद्रह से बीस सेकेंड फास्ट के वन किलोमीटर के रिप्टेशन लगाएंगे तब इम्प्रूवमेंट होगा और इसके अलावा जिम में वीक में दो बार या तो जिमिंग करिए और अगर जिम नहीं है आसपास तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए बहुत एक्सरसाइज कीजिए और बहुत बढ़िया योगा स्ट्रेचिंग से आपको इंजरी कम रहेंगी और सबसे लास्ट है कि आपके जो शूज़ हैं नंगे पैर दौड़ना थोड़ा घातक हो सकता है क्योंकि जितनी जारिंग इफेक्ट होती है उससे आपका थ्री टाइम्स मोर बॉडी वेट आपके नीस पे और आपके फुट पे पड़ता है तो जो इम्पैक्ट है उससे इंजरी होने का डर रहता है इसलिए क्वेश्चनिंग शूज पहने और पानी अमृत है यह बताना चाह रही थी डाइट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको तो फाइव पॉइंट्स प्रोग्राम में आपका टोटल माइलेज वीक में एक बार लॉन्ग रन ज़रूरी है और लॉन्ग रन कितना हो सब पूछते हैं लॉन्ग रन कितना हो तो जो टेन किलोमीटर्स कर रहे हैं उसके लिए तो टेन किलोमीटर्स को ही लॉन्ग रन मानेंगे जो ट्वेंटी वन किलोमीटर्स कर रहे हैं उसके लिए एटीन टू ट्वेंटी किलोमीटर्स को लॉन्ग रन मानेंगे जो कि वीक में एक बार होना चाहिए और जो फोर्टी टू कर रहे हैं थर्टी टू थर्टी फाइव का एक लॉन्ग रन करना चाहिए तो लॉन्ग uh, रन हो गया आपका आपका टोटल माइलेज हो गया फिर आपका स्पीड वर्क हो गया आपका टेम्पो रन हो गया बेस रनिंग हो गई और एक होता है बहुत ही मुझे जो सबसे अच्छा वर्कआउट लगता था फाटलेग एंड इंटरवल ट्रेनिंग जब कभी आपको माइलेज अप आप करना हो और स्लो uh, फास्ट ट्रेनिंग करने से क्या होता है सबसे ज़्यादा स्पीड इंडोरेंस और uh, सबसे ज़्यादा जल्दी हम फिट होते हैं तो फार्टलेक स्लो फास्ट ट्रेनिंग या इंटरवल ट्रेनिंग ये वीक में एक बार जरूर करें वीक में अगर आप कॉम्पिटिटिव रनर हैं तो 10 से 11 वर्कआउट होने चाहिए और अगर आप सिर्फ लाइफ रनर हैं फिटनेस के लिए दौड़ रहे हैं तो पाँच वर्कआउट तो जरूर होने चाहिए पाँच वर्कआउट करेंगे आप और आपका तीन बातों का आपको ध्यान रखना है इम्प्रूवमेंट uh, के लिए और हर खिलाड़ी में हर रनर के अंदर एक कॉम्पिटिटर होता है तो ये कहना तो uh, जायज़ नहीं है कि uh, मैं तो सिर्फ फिटनेस के लिए दौड़ता हूँ या फिर मैं तो प्राइज़ के लिए नहीं दौड़ता हूँ जो भी दौड़ता है जब एक बार मैराथन कर लेता है तो उसका हमेशा कॉम्पिटेटिव स्प्रिट आ जाती है कि मुझे अगली बार इससे बेहतर मैराथन टाइम देना है तो आप तीन बातों का ध्यान रखें रोज आपको सेम टाइप का वर्कआउट नहीं करना है तो इसका मतलब वेरी द पेस एक दिन स्लो एक दिन फास्ट एक दिन स्लो एक दिन फास्ट टाइप का वर्कआउट करना है वेरी द ट्रेन सरफेस। रोज एक ही सरफेस सर्फेस वर्कआउट नहीं करना है चेंज करना है कभी आउटडोर चले गए कभी ट्रेडमिल पर चले गए कभी कच्चे पर चले गए कभी ग्रास पर चले गए तो बॉडी को नेचुरल मसाज देनी है पैरों को जिससे कि रोज एक एक टाइप का अगर सर्फेस होगा और एक ही टाइप का वर्कआउट होगा तो आ, आपके प्रेशर पॉइंट डेवलप हो सकते हैं उससे इंजरी हो सकती है और तीसरा ये है कि आप ज, आ, एरिया चेंज करें कभी कहीं कभी कहीं ऐसा दो तीन बार तो हफ़्ते में करें एक ही स्टेडियम में या एक ही पार्क में या एक ही रोड पर ना करके थोड़ा अलग अलग डेस्टिनेशन पे भी जाएं और जहां भी आपको मैराथनस का मौका मिलता है उनमें फॉर अ चेंज स्पीड इंप्रूव करने के लिए और अपने आप को चेक करने के लिए ज़रूर जाए चलिए मुझे लगता है कि हमारे सभी लिस्नर्स को बहुत सारे नुस्खे मिले हैं और इसमें से मुझे लगता है कि कुछ थोड़ी सी बातें भी अगर आप रेगुलर करते हैं तो मुझे लगता है कि आप फिट एंड फाइन रहेंगे और हेल्दी रहेंगे <laughs> चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जाते जाते मैं कहूँगा सुनीता जी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और इंटरनेट से सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप एक मैसेज Uh, known as marathon champion, मैं कहना चाहूंगी keep running, be happy, be healthy and enjoy life. तो चलिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है और हमेशा दौड़ते रहें खुश रहें और मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भी चाहता हूं आप सभी से आपको जो भी बातें आज के इस सेशन में विशेष मुलाकात में डॉक्टर सुनीता जी की अच्छी लगी हो तो जरूर थोड़ा सा पेन निकाल के नोट करके रख लीजिए एक कागज़ पर या फिर अपने मोबाइल में आप इन चीज़ों को थोड़ा सा लिख के रख लीजिए और मैसेज में टाइप करके रखिए ताकि आपको याद रहे और जब भी आप शुरुआत करेंगे तो इन सारी बातों को थोड़ा एक बार रिवाइव करके फिर आप करना शुरू कीजिए और आपको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं चलिए फिर से एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ फिर से एक बार डॉक्टर सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही, रही रेडियो मधुवन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो री चिरा चिड़िया अंगना में फिर वाजा रेरी चिड़ैया नन्हीं से चिड़िया अंगना में फिर वाजा रे अंधियारा बजाओ